मार्ग धर्म के मार्ग पर कब तक चलते जब तक कोई कठिनाई नहीं आती जब तक कोई समस्या नहीं आती जब तक रास्ता साफ है तो अपने ईद के मार्ग पर है धर्म के मार्ग पर चलता लेकिन जब समस्या आए कठिनाई आए समस्या उत्पन्न हो सक के मार्ग पर रहे की हर किसी के बच्ची बात का धर्म छूट जाता ये ढोला जाती है लेकिन संत की संतता संत शब्द तुलसी का प्रयोग करते रहते हैं वो संत के माने केवल ये नहीं है कि वो घर बार छोड़ करके मान करके आंस चला देता है तो संत कहलाता है संत शब्द तुलसी के साथ से बहुत ऊंची बात जो भक्त के लक्षण है वही संत के लक्षण तो आपने भक्तों के लक्षण बताए कि भक्त कैसे होते हैं वही लक्षण सबके संत के बताए जो आप ज्ञानी है परमात्म ज्ञानी है उनके जो लक्षण है वही लक्षण संत के संत के माने विज्ञानी है, है, है जो भगवान का परम भक्त है वो संत है ऐसे सिद्ध पुरुष वे लोग जहां अपने जिस गीत के मार्ग पर जिस धर्म के मार्ग पर है मार उस पर अटल रहते हैं तो यहाँ तक की बात आ जाए जहां मरण भी आ जाए तो भी अपने नीच से नहीं करते उनको ये लगता शरीर क्या है ये तो शरीर आते जाता रहता है पंसिंग करता रहता है सम्भव लेकर के क्या बैठना है शरीर के लिए क्या नीच का त्याग करना है तो यहाँ पर वो स्वामी जी कहना चाहते हैं कि दो बातें हैं एक तो व्यक्ति को नीच के मार्ग पर धड़का चलना चाहिए और दूसरा उसे है निष्ठान उपासना तो और ज्ञान याद जो साधन जितने हैं उनको दृढ़ता पूर्वक रखना चाहिए और इनमें जृता होती चाहिए कैसी जृता होनी चाहिए संतम जिन, जिन नीत न त्याग कैसे तो तो मन जिन नीत न त्याग उसका मन जो नीच से छोड़ता नहीं तो नीत से छोड़े बिल्कुल डरता के रहे। एक बात ये कही पहले कहीं भी, भी, भी तो कही मोहन सतंगी इसके मायने योग साधना बड़ी दृढ़ता के साथ न कर अपने मन को विचलित न होने दे, अशांत न होने दी उसको तो बड़ी संभाल करके रखे योग के लिए व्यक्ति को बड़ा अंतर्मुखी शांत एकाग्रकार से होना चाहिए जैष्ठ भाव उदार समासी हो और फिर वो योग की साधना करे सब मोह का मुक्ति होगी सब पर अब इसके बाद ये तो समापन अंदर के पैर को हिला हिला करके पीछे किसी के पारे नहीं लगा अब रहे अब आज देखो कटो रावण क्या करता है काफी गलत उठाया उठायात कपके परिचारे साहब कुमार मम पद जये न, तोरे उमारा। आगा। आगा। न तो रुमारा जय सिंह रामचरण पद जाए सुनत श्रीरामन अति सचिताई भय हो तेज त्री भव गई मध्य दिवस जिमस शिशोभ सिंवासन भय नाई मानव संपति सक जगदात्मा प्रणपति राम श्रामा कुमाराम की प्रभुत विलासा, कोई विश्व ना भय नास करस दूस कऊ कि मान ना काल निराना प्रभु सुजश सुनायो ये भी कही ओ बाद में सजाय नकेत खिलाए खिलाई तो ये वही का करो बड़ाई रावण भयु दुखारा जातु खाने गन दे तुलिस विभु बल करंज नयन बल गए राम बल कंजानी बंद भवन गय खाए मंदोदरी रावण भा सम रामचंद्र की गये सुख अनुमान की गये बोलो भाई सब संत की गये कपड़े देख सकल ही आ रे पानर की शक्ति को देखकर करके सब लोग अपने ही हार हारे बने हार मान करके बैठे चलो इसके तरफ शक्तिशाली उठा आप जब देखा रावण ने की कोई रावण अंगज के पैर को नहीं हटा पाए शक्तिशाली बैठे हुए सब अंगज रावण को लगा के मई जो तुम्हें ताकत है मैं जरूर इसके तरफ अंत में वो अपनी शक्ति को लगाता है क्योंकि ये बिल्कुल उसी प्रकार का एक छोटा रूप है आज ये होने जा रहा है आज ये तुम्हें क्या वाला है दोनों सेनाएं लड़ेंगी पहले जितने भी सैनिक रा, रावण के हैं वो सब मारे जायेंगे इंद्र जी के मारे जायेंगे कुम्भ सब जाएंगे ये सब पहले मारे जाएंगे अंत में रावण सैन लड़ने के लिए आ आ? और रावण मारा जाए यही बात यहाँ पहले इंद्र जी के जितने बैठे हुए हैं सबने अंदर के तहत को देख लिया हार मांग हार मांग मारे गए हारना और मरना दोनों बराबर खेल भी जब होता है कबड्डी के लिए अपने हाँ। अपने यहाँ क्रिकेट में क्रिकेट में तो कहते तो आउट हो गया जब कोई तो बने क्रिकेट में उसको लग जा बॉल जाकर उसके, उसके उसमें विकेट तो आउट हो गया कैच आउट हो गया तो आउट होते मैं लेकिन यहाँ कबड्डी भी क्या होता है कबड्डी में अगर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को छू लिया और चलाया अपनी शादी में तो वो क्या हो मर गया तो कह बोलते मर गया समझ जिसको छुआया डॉक्टर के वो अपने पानी मारिया तो वो आदमी जाके बैठ जागे सुनारे क्यों मर गया जो हार गया वो मर गया यहां जितने भी बैठे सड़ा कर जितने हैं सर नहीं आता पाए बने हार गए हार गए बने मर गए इंद्र ये क्या सब मर गए अब रावण रह गया जिंदा रावण ने सोचा क्या जिंदा रह अब हम जो है जैसा अंजा कर के खुशी ऐसी रावण जो वो सभी के परचारे परचारे मन तब ने बार बार चुनौती दिया है देख लिया उसने तुम्हारे देखिए कितने बड़ी पत्थर तो अपने आपकत बार बार अंजब ने स्व बोला तो रावण को अपनी आसमान को सहन नहीं हुआ तो वो आपने उठा जैसे बताया था वास्तव में हम लवा अगर तुम्हारी जिसो जीवन में उठाड़ ले तो ऐसी अब बार बार के अंजर में इस की बातें कही तो रावण को उठा। एे उठा। एे उठा, तो तो क्या करना पड़ा रावण उठा उठा उठा आप रावण अंदर के पास पहुंचा पैर के पास समी क्या अंजन ने कुछ पेड़ा थोड़ी दिया क्या जमा रहा और बोला रात कर्ण चाहे बाज तुमारा और तो जैसे ही वो झुक करके अंजन के चेहरे पकड़ने लगा तो अंजर ने उससे तो रावण को माम पति कहे न तो रो मारा मेरे पैर पकड़ने से तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं।, नहीं मार रहा था नहीं तो तुमको तो क्या है दूलर के फल के समान लंका तुमको खादा चला जाएगा लेकिन क्यों नहीं मार रहे क्योंकि हमारे मारने से तुम्हारा उद्धार है उद्धार तो भगवान राम के मारने से होगा इसलिए तुमको छोड़ना फिर अंदर ने कहा अगर तुम्हारा पैर पकड़ करके टालने की कोशिश करते हो और नहीं डाल पाए तो तुम्हार गए तो इससे तुम्हारा तो उधार होने वाला और हमारे पैर पकड़ने से तुम्हारे उधार चै पकड़ना भगवान नाम ऐसी पकड़ो जाती राम चरण जा राम चरण सख ही रे मूर्ख जाता चौंह भगवान नाम ऐसी चरण पकड़ोगी पकड़ने को तैयार हो गए हो तो हमारे चौ पकड़ते भगवान नाम ऐसी पकड़ोगे जो है वो पकड़ पकड़ के हिलाने की कोशिश कर रहे मन हथ सक चाहिए उसके मन में बड़ा संकोचने कहा पापर है की हम इसके पैर पकड़े हम इतने महान इतने श्रेष्ठ तीनों लोगों तरह थी थी थी से से तो के स्वामी और अभी तक हम इस दिन में आते रहे इतने अपनी शक्ति का वर्णन करते रहे अब हमने समित्री गयी बस कहते उसके बाद ये भैर तेज है रावण जो, के जो।, तो जो उसका जो बड़ा हाथ हाथें कर रहा था अपने आप को बड़ा सबसेशाली समझ रहा था उसका चेहरा उदास और जब उदास हो जाता तो उसकी चेहरे की की जाती है तो मध्य दिवस दिन सचिश हो गई जैसे दिन के समय चंद्रमा में कोई तेज नहीं रह जाता टीका चंद्रमा हो जाता है हो गया अब स्कोर मिला के देख रहे हैं वहाँ पर भी जब जनकपरी में राजा लोग उठा उठा करके कोशिश करते रहे तब राजाओं को क्या होता है तो धूप सब आई वहाँ सब राजा जिसके सीहत हो गए श्रीयत हो जाने सब उदास हो गए तो सब निराश हो गए हरुमान जी हट गए तो उनके सबका तेज भी जाता रहा वैसे यहाँ पे भय तेज हट श्री सब गयी रावण स्त्रीहीन हो गया तेजहीन हो गया मध्य देवस्थिति में सखीश हो गयी सिंहसन देव आई बस रावण जा करके अपने सिंहसन में धूप बैठ गया लेकिन सिर्फ दिया माने एक तो प्रकार की ये भी हार हो गयी हालांकि रावण ने अंगत का तय ताला नहीं अपनी शक्ति अजमाई नहीं लेकिन दूसरे प्रकार से वो हार मान करके बैठ गया सिर्फ करके बैठ गया सिंहासन बैठे श्राई मानव संपत्ति सकल गवाई मानवीय जैसे किसी व्यक्ति की सारी सम्पत्ति वो गवाई सब्जे माने जैसे किसी जै व्यक्ति ने अपनी भूल से ही अपनी सारी सम्पत्ति गवा दी संपत्ति दवाई की चोरों ने चरा दी हो ये डॉक्यूमेंट छीन लिया नहीं जैसे की कि किसी व्यक्ति ने अपने गलती से अपनी सारी संपत्ति नाश कर ली हो ऐसी रामा ने अपनी ही गलती से अपने आप को तीन ही श्रीहीन बना दिया मानो संपत्ति सकल गवाई और जगत आत्मा प्राण पति अब देखो अब यहाँ से यहाँ तक तो ये कथा हुई है अब भगवान शंकर जी का इसके ऊपर टिप्पणी सुनोच में ये भी चलता है कथा चलती है साफ कथा सुनाते हैं गरुण को तो को उसको कथा सुनाते हैं सिर्फ उसका कथा का तात्पर्य भी तो, कर, तो, तो, तो बताओ क्या हुआ तो तात्पर्य बताते हैं इसी प्रकार भगवान शंकर जी पार्वती की कथा सुनाते हैं उस कथा का तात्पर्य बताते है तो तात्पर्य देखो ये भगवान शंकर जी कहते हैं जागतात्मा प्राण पतनामा अरे भगवान राम तो से जनभो जगत आत्मा जगत आत्मा समस्त <tahu> जगत के आत्मा जगत के आत्मा से माने क्या हुआ जगत की आत्मा के माने तो क्या जगत के आत्मा को माने जगत की आत्मा सारा जगह तो जगत आत्मा लेकिन उसको ध्यान दो उसका तात्पर्य जगत का आत्मा क्या है तो इसको एक उदाहरण से देखो जैसे घट है घट आत्मा मित्ती सिद्धांत ये है कि आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता मिट्टी के बिना घट कोई अस्तित्व नहीं इसलिए तो घट का आत्मा मिट्टी है सैन्य का आत्मा जल है आभूषण का आत्मा स्वर्ण है बस इसी प्रकार से परमात्मा जो है वो सबका आत्मा है त्र में जल के चेतन जितनी से ऐसी दिखाता समस्त जीवों का भी आत्मा परमात्मा ही है परमात्मा है तो समस्त जीव है परमात्मा से नीना होता है और जितनी भी जल शक्ति जितनी दिखाई देती है जल के से क्या है वो परमात्मा ही है श्री नाम रूपा के जल तीर्थ भाषित होता है परमात्मा ने कोई बता प्रतिदिन आठ मिनट का इसलिए समस्त जल जगत आत्मा परमात्मा समझ बदली आत्मा जो है परमात्मा तो परमात्मा में और जगत में जगत में जगत तो में परमात्मा में तो परमात्मा जगद क्या संबंध हुआ जब परमात्मा भी एकमात्र सत है जगत क्या जगत उसके ऊपर आशक है जी भाष्य होता है नहीं असर कुछ नहीं जगत की कोई शक्ति नहीं सत्यमात्र परमात्मा की है घट का कोई अस्तित्व तो नहीं है कोई उसका नहीं है वो जो तो किसी का है घट में क्या रखा है ऐसी जगत में क्या रखा है ना परमात्मा जीव में क्या रखा बिना परमात्मा जी और ऐसा जो परमात्मा जो परमात्मा है सब कुछ है कि परमात्मा को नकारना कहा परमात्मा है वो तो ऐसे है जैसे मिट्टी के घरे को कोई कहे घरे तो घरा है अगर कोई मिट्टी को नकारे घरे में तो उससे ज्यादा मूर्ख होगा करे किसी सागर में दिखाई देर नहीं करेंगे जलना है संसार के जगत आत्मा ये परमात्मा इस परमात्मा जो है, जे जे जे है थी थी वो सरस जगत का आत्मा है मन सार कोई परमात्मा ही है बाकी तो सब नाम रूप मात्र आप आत्मा प्रति मात्र है और प्राण भगवान राम है वो प्राण सकती सबके प्राणों प्राम के दुष्परण है और पांच लोगों के प्राण के बने आशक्ति है जिन लोगों में जितनी भी शक्ति है उस काम परमात्मा ही है प्राण प्रिया शक्ति है अगर रावण के बावन में बल है तो वो रावण के बावन बल कहाँ आया रावण के शरीर में अगर प्राण है तो बल प्राण नहीं तो बावन बल अपने यहाँ होगा प्राण में शक्ति अगर है तो सास है तो परमात्मा की शक्ति है नहीं तो प्राण में कोई शक्ति नहीं प्राण पति रामा और सास तो लगी विश्रामा और कहते हैं तो उस परमात्मा से विरोध करके कोई विश्राम नहीं पा सकता विमुख होकर के मैंने उसके पीठ गुमा दे जो सत्यरूप परमात्मा है सर्वशक्तिमान परमात्मा उसको दिया धूल उसके स्थान में कोई पका करके बैठे तो कभी विश्राम नहीं सकता उसके वो कार्य कार्य जिंदगी जो है उसको विश्राम नहीं मिलेगा सिवाय हाय के परेशानी के प्रदुष्टी होने के शांत होने के और कोई कार्य शांत के एकमात्र तो परमात्मा में जब परमात्मा को ग्रहण करे उसमें ची स्थापित हो तभी विश्राम है शांति से मुक्ति में विश्रामा यह बात सातमुक्ति में लय विश्रामा अब इसको रात मारक शुरू से आकर देखो तो पचासों बार तुल ने इस बात को रिपीट किया जायेंगे तमाम चौबिया मिल जायेंगे तमाम उसी की तैरल माने जब किस तो अगर शांति विश्रांत आता है तो परमात्मा को खोजे उसी को लगा दे और परमात्मा को भुला करके जितना भी नाम उपास की जगत उसी भी चित्र लगाता है और उसी को चिंतन करता है उसी में बार बार उसी के लिए प्राणी लगा रहता है अंत में तुलसी राष्ट्रीय देखें कि अपना अनुभव बताते पायो परम विश्राम राम समान प्रभु ना ही कहू जाति कृपा लवलेश मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम राम समान प्रभु ना ही कहूँ वो भगवान राम ही वही विश्राम देने वाला है सीधा से कहते भगवान ने हमें जरा सी हमारी कृपा की तो उसी हमको विश्राम हो जा रहा है परम विश्राम प्राप्त बस यही एक मात्र उपाय है तो कहते हैं और वही शंकर भी कहते हैं और जो ऐसा नहीं करेगा तो और कहीं विश्रांत रखा और कहीं शांत रखते हैं तो होता है उमारा में प्रगत विलासा देखो भगवान राम की भ्रगुद्ध विलासें पावि ना था वो तो परमात्मा इतना शक्तिमान है भगवान राम वही परम परमात्मा है जिनकी भगवत विलास है मैंने जिनके के लिए शक्ति का उत्पन्न होना शक्ति का नष्ट होना तो कोई खेल है तमाशा उसके शक्ति की जरूरत है मेरा व्यास रूप का वर्णन जहां ने किया वो बता दिया था देखो ये समस्या जगत की रचना होना उसका पालन होना उसका विनाश हो जाना ये सब सब माया का खेल है उसके लिए भगवान का तो भगवान ने अपनी आंखें खोली तो सृष्टि हो गयी अब भगवान ने अपनी मानव फलते बंद की तो प्रलय हो गयी जिसके लिए आंखों के खोलने से सी हो जाए आंखों के बंद करने से तो प्रलय हो जाए उस जगत के ऊपर कोई आस रहे तो जबकि मुक्त परमात्मा पूजा बुद्ध हमारा भगत विलासा पुलिस पुलिस चरण करमात्मा जो है वो चिंता से वज्र बना दे और बज्र ऐसी चरण ऐसी बड़ा उसका जो है वो परमात्मा का का जो है उसकी प्रतिज्ञा कैसे कर सकती थी मन अंगत की प्रतिज्ञा कैसे रही वो अंगत के पलस बुजुर्ग है ही तो उस परमात्मा के बल ऐसी भगवान बल से है बस उन्हीं के कारण ऐसी अंगत का चाहिए लेकिन हो गया बच्चे भगवान जी के बाद काले नहीं चला तो कहते तो हैं सुने कभी कही नाना बस कितनी जी से बात हो गई वहाँ कह अबा अब, अब, अब, अब अंगत जो है बात खत्म अब आगे क्या करना अंदर को जो शक्ति दिखाई थी वो भी दिखा दी और रावण श्री हित भी हो गया झुका करके बैठ गया उसके पास कोई उत्तर नहीं दिया अब रावण ये नहीं कहता है अरे तुम तो लबार हो तुम तो झूठे हो तुम्हें क्या ताकत है की राम कोई नहीं थी चक्ति अब रावण तुम मुँह से कुछ नहीं निकलता मुँह बंद हो गया और रावण अपने आते बैठ गया अंदर का भी ताप खत्म अंदर उसके बाद क्या करते हैं बस यही बताते हैं अब अंदर वहाँ से चल देते हैं लेकिन जाते जाते एक बार फिर ब्राह्मण ऐसी क्या कह जाते है पुरी तक कही नीति बिदी नाना पुणी मरेगी एक बार फिर अंत में जो नीति है वो कही नीति यही है कि की परमात्मा की समझ में जाओ भगवान की भक्ति हो परमात्मा का ज्ञान नहीं तो बात और संसार में कई विश्रांत है मान निकालू नियर आना अंधेर समझाता जबकि राहण कोई मानता छोड़े ब्राह्मण ये नहीं कहता हाँ भाई अब समझ में आ गई तुम्हारे पैर में बड़ी ताकत है भगवान में बड़ी ताकत है कोई तुम्हारा पैर नहीं डाल सका हम भी कुछ नहीं कर सके इसलिए अब हम हार मान लेते हैं और जैसा तुम कहते वैसे भगवान के क्षण में हम जाएंगे जाएंगे ऐसा करके रामाण मान लेते मान लेता उसको यह तो हो गया संपत्ति मानो सारी हर गयी उदास हो गया लेकिन पैदा हुआ मान्य को भी तैयार रिपु मद रिप मद मती प्रभु सुनाये हु ऐसे कहते रिप मदी अंदर अंगन में मध का मंथन ऊपर वो कहता था कि मैंने अपने भरा प्रवत लिया और मैंने सची अब वो सबका सब है वो अंकार हो गया अंजन भी कर दिया और प्रव सुनाये और अंजन ने दूसरा काम भी किया कि भगवान का यश सुनाया कि भगवान ये कार्य सगवान्य है और समाचार तुम देख लो और यह कही चले हो बात सजाए और अंत में ऐसा कहते हुए बाद तो पत्र अंदर ऐसा कहता हुआ वहाँ से चला गया राजा से चला गया की हटो नौने युद्ध क्षेत्र के अगर युद्ध क्षेत्र में हम तुमको खिला चला करके न मारे तो अब क्या करूँ पढ़ाई तो अभी कौन अपनी पढ़ाई क्या करे युद्ध क्षेत्र में देखना की तुम कैसे तुमको खिला खिला करके कैसे मारा जाता है मारे जल्दी नहीं मार थोड़ा थोड़ा करके मारका फटका के मारते है कि मैंने ऐसी दुर्दशा बारी हो कहते हैं हतो नी तो भाई कभी मारा ऐसा कहकर ये पंचित रंग चला के निकल गया और जब अंदर वहाँ ऐसी करवाजे से निकल गया और चला गया तब सभा के लोगों ने कहा आज महाराज आपको पता नहीं है इसे इसने अंदर ने तो इस बाल कुमार ने तो आपके पुत्र को मार दिया था भ्रस्त को मार दिया था जब आ रहा था तभी रास्ते में पुत्र को मार दिया अभी तक ऐसी नहीं बताया तो कहते प्रथम ही था कभी मारा प्रथम मैंने यहाँ आने के पहले ही दिया था तो सुख ने रावण भैारा और उसके बाद रावण क्या करता सकता था दुखी दुखी पर अब रावण अब रावण ये कहता कि तुम बड़े दुष्ट जो उसको बचाया तुमने नहीं किसी ने और कैसे उसको अंदर करने करेंगे खा गए तो अब वो कोई रावण कह नहीं सकता अगर ये बात रावण कहे तो कहेंगे खा की बात थी अगर उसको प्रकार करने तो आप कर लेते जो राह तो आप को कैसे भी खा जाते हो ये कर लेते वो कर तो कह सका और निरंतर होकर के बैठा राम सुखी होने के रावण के पास भी कुछ और बात सो सुने रावण भय सुन कर जातु अंकट पर भय जात भयधान जितने दिखाकर वहाँ सभास उनका क्या हुआ अंकट पर दिखाते अंगत की कैसी प्रक्रिया और वो प्रक्रिया अंगजट की बिल्कुल पूरी हुई जैसा ने कहा तो वही बात हुई तो वो सब उन लोगों ने सब था भी जाये तो वो सबसे सब लोग सब दादा वैसे ही हनुमान आये जनता में आग लगा दी थी, थी। तब सबसे सब वो आपस में बातचीत कर रहे थे, थे। और एक दूसरे ऐसी कहते कि क्या होगा अब क्या, क्या होगा कैसे हमारा वो मार होगा तो कौन हमारा बचाने वाला होगा हमारी जनता कैसे होगी अब तो मारे खतरे में ये सब सब रहते थे अब वही बात जब को देख लिया और उसकी प्रतिज्ञा को देख लिया और सब सब सब आस हार गए हार गया ये सबको देख लिया सब लोग सबसे सब साक्ष लोग वो अपने घर के कारण से सब बड़े और बड़े जाकर क्या होगा क्या होगा और सब आगे वहाँ से अपने अपने घर गए और जा करके सबसे लोगों से नजर में कैसे हुए बताते हुए अपने घर जा करके अच्छे से हो गया और आ गया और सबसे दिन तुम चालीस पाया और उसने बोला ब्राह्मण भी प्रदार हो गया आश्रका रहता ये सब प्रकार सुनाते हुए सबसे अपने अपने घर पहुँचे जा करके सब सुनते अंदर ने क्या किया अंदर पहुँच गए भगवान के पास चले रिपु उसका बलग, माने रावण के बल को सच मने चौपट करके सारे शक्ति रावण और हर से और अंदर बड़े प्रसन्न चले जा रहे हैं मैंने अंदर को विजय प्राप्त हो गयी रावण हार गया और रावण अपने अंदर अपने कार्य सफल हुए इस बात की प्रसन्नता अंदर चल पालितने पहले पुंज देखा अब पालित नये में कितना शक्ति है अंगत जगो इतना शक्तिशाली अंगत जगो अपने शक्ति का पुंज भगवान राम के पास होता है अब देखो अंगद को अंकार मुख्य बात यही है कि तो देखो ये सब धारण के बहुत बड़ा अंकारी रावण जो है वो भी अंगद से पराजित हो जाता है लेकिन इसके माने नहीं की अंगद को अंकार आ लोग क्या करते हैं भगवान के प्रेम के कारण से शक्ति के कारण से भगवान की कृपा के कारण से फुल प्रेम फुल के देखो भगवान का कैसा प्रेम कैसी उनकी कृपा कैसी हमारे अंदर उनको शक्ति देवी तो कैसे फुलर नये जल और प्रेम के कारण से नए मित्रों में परिमात्र आ गए अंदर और कहे राम पद कंज और लौट करके उन्होंने भगवान के कर्ण जाकर के पकड़ जब अंदर भगवान के पास पहुंचे तो भगवान के कर्ण प्रणाम किया उनके कर्ण पकड़े ये ये कार्य क्यों किया जाता है ये तुलसी राष्ट्रीय बार बार यही करते रहे हैं बार बार शिक्षा है, है कि कोई बेटे संसार में कितना ही महान कार्य करे कितनी अपनी शक्ति दिखावे कितनी अपनी बड़बुद्धि दिखावे कितना ही अपना ज्ञान दिखावे ले। लेकिन उसमें शक्ति को अहंकार नहीं होना चाहिए यही है कि ये सब परमात्मा की शक्ति है जितना भी महान कार्य होता है जितना भी श्रेष्ठ कार्य होता है जितना भी उत्तम कार्य होता है जितना भी लोक कल्याणकारी कार्य होता है परमात्मा का भी कार्य अपना कार्य कुछ नहीं है जहां पर की गलती होती है जहां पर की हीता होती है जहाँ पराजय होती है जहाँ दुख होता है वो सब तो अपनी करनी चल है वो परमात्मा के कारण है ये बंटवारा है लेकिन मूल लोग विज बुद्धि जिनती है बिल्कुल उल्टा चलता दुन्या दुन्या जा है दुनिया में दुनिया क्या कहती है जितना अच्छा किया वो सब मैंने किया और जितना घर में हो गया भगवान की मृति थी क्या है इस प्रकार की बुद्धि क्या है ये दुर्बुल है इधर की बुद्धि है अगर आपको संसारी के संसार के रास्ते में चलना जो संसार कहता है भैया को कहना है जो संसार की गलती होनी वो आपकी गलती होनी बिल्कुल तो विपरीत है लोकमत के विपरीत सांझ जाने इधर रावण ने क्या किया समझाओगे हो सभा चली इस प्रकार से पार्लियामेंट भी लह खत्म हो गई सब लोग अपने उठ करके अपने चले गए रावण भी चला गया सांझ जाने से सिकंदर समझा समझ करके रावण ने क्या किया भवन का योग बिल खा है रावण अपने राजभवन में चलाया गया बिल खाया दिलखनाथम रोना रोता रोता करा रोना भी एक सौ साधारण होना एक उदास होना होता है उलट का भी उदास है और दूसरे